अह oh. तथा तो दो तो स्वरूप भाइयों भगवती स्वरूपा देवियों आज हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि अपने ही जीवन की सच्चाई को एक ऐसे व्यक्ति के श्रीमुख से सुनने के लिए जिन्होंने अपने जीवन को मानव जीवन के सत्य को इस संपूर्ण अस्तित्व को जाना है देखा है समझा है उनके ही श्रीमुख से सुनने के लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं वास्तव में होता क्या है कि आज तक हम लोगों की ऐसी मान्यता रही कि बहुत लोगों ने सत्य को जाना वे हमारे पूज्य रहे वे हमारे मार्गदर्शक रहे उनके सानिध्य में उनके उपदेशों को मानकर मानव जाति का उद्वार होगा मानव जाति का परम कल्याण होगा ऐस, ऐसी आस्था लेकर हजारों हजार बरस से मानव जाति यहां तक चली आई है लेकिन करोड़ों करोड़ आदमियों का उद्धार परम सत्य का ज्ञान लोगों को नहीं हुआ यह भी उतना ही बड़ा यथार्थ है ऐसी स्थिति में हजारों बरस की लंबाइयों में आदमी इस बात का विश्वास खो चुका था कि मेरे आपके जैसे सामान्य आदमी को भी सत्य का अनुभव परमात्मा का अनुभव अस्तित्व का दर्शन होना संभव है इस बात का भरोसा खोए हुए आदमी हैं हम बड़े लोगों की पूजा करने से उनकी कृपा पाने से हमारा उद्धार होगा ऐसी आस्था लेकर हम चले आए सत्य का अनुभव मानव जाति को कम से कम करोड़ों करोड़ को तो नहीं हुआ आज हम एक ऐसे व्यक्ति के सन्मुख हैं जिन्होंने न सिर्फ जीवन के परम सत्य को अस्तित्व को जाना है देखा है बल्कि इस पूरी विद्या को जिसको उन्होंने एक नाम दिया जीवन विद्या पहले लोग आत्म विद्या के नाम से इसका उपदेश करते थे इसको सुनते भी थे उस जीवन विद्या को स्वयं जानकर शिक्षा के क्रम में लाकर इसको समझाया जा सकता है इसको पढ़ाया जा सकता है और आदमी के जीवन का जैसा एक परम कल्याण संभव है उसको करना संभव है ऐसा भरोसा और इस तरह से शिक्षा का क्रम परम पूज्य बाबा जी ने हमारे सामने रखा बहुत दिनों से ऐसी मंशा थी पहले तो हम लोग बाबा जी को अपने ढंग से हमको समझ में आ जाए बात इस ढंग से बुलवाने की कोशिश करते थे लेकिन इतनी बड़ी बात को हमारे टूटे फूटे शब्दों में कहना या हमारे प्रचलित शब्दों में चिनका के कोई बहुत सारे शब्दों का तो सिर पैर हमारे पास नहीं उस ढंग से कहना उतना सटीक उतना संभव नहीं था आज हम लोगों ने ऐसा निश्चय किया है कि उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ शब्द हैं और इस बात को कहने के लिए जो सबसे अच्छी शैली है जिसका अनुभव बाबा जी ने अपने जीवन में किया और लाखों लाख आदमियों को प्रबोधित भी किया अपनी उन्हीं शब्दों में और अपनी उन्हीं शैली में इस जीवन विद्या को एक प्रामाणिक दस्तावेज की तरह हम लोग बाबा जी के श्रीमुख से निकले हुए शब्दों को रिकॉर्ड कर लें आने वाले समय में जब भी हम लोगों के मन में कोई संशय होगा या कोई परेशानी होगी किसी बात की अस्पष्टता को हम महसूस करेंगे तो इन दस्तावेजों के आधार पर अपनी गलतियों को कमियों को हम ठीक कर पाएंगे इस प्रत्याशा से हमने आज बाबा जी से आग्रह किया है हम लोग तो इतनी दूर हमारे जैसे सामान्य लोग अमरकंटक की पुण्य स्थली में जाकर बाबा जी को सभी लोग सुन नहीं पाए तो आज बाबा जी हमारे छोटे से गांव में इस सुंदर स्थान में पधारे हुए हैं और उनकी सारी बातें जो अवे जीवन विद्या के संदर्भ में अस्तित्व इस अनंत प्रकृति के बाबत जो कुछ भी कहेंगे मानव के परम कल्याण का जो भी सूत्र वे प्रस्तुत करेंगे उनके उन्हीं के शब्दों में हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं बाबा जी, हे मानव बंधु, मैं अपने में से ही स्वेच्छापूर्वक जो कुछ भी विगत के वांगमयों को समझा इसमें और किसी का दबाव नहीं रहा समझने के बाद और मेरा एक कामना हुई क्या होना चाहिए धरती उसके लिए मैं अपने में से ही एक उद्गार पाया वो है भूमि स्वर्ग हो मनुष्य देवता हो धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो ये लिखा हुआ आपने देखा है भूमि स्वर्गता मां मनुष्यो या तो देवता धर्मओं सफलता मा तो नित्यम या तो शुभ होते ये लिखी हुई पट आप लोगों ने देखा ये कैसे उद्गमित हुआ इसका पृष्ठभूमि मैं आपके सम्मुख रखना चाहते हैं पृष्ठभूमि इस प्रकार रही ये शरीर यात्रा किसी एक परिश्रमी सेवादी धर्मपराय आरषेय धर्मपराय परिवर्तन में हुआ ये तो आप सब विदित हैं हर मानव संतान किसी न किसी मां बाप के कोख में होता ही है किसी न किसी धर्म परस्त होता ही है किसी न किसी राज्य संविधान को स्वीकाराए रहता है परंपरा में प्राप्त शिक्षा में अर्पित होता ही है नहीं अर्पित होता है शिक्षा विधाओं के अनुसार चलकर देखता है यही आज तक की परंपरा की बात रहे उसी विधि से मैं भी जहां से शुरू किया जिस परिवार में शुरू किया ये सबसे गुजरने लगे इसमें से रूढ़िगत बात जो परंपरा में जो इनके साथ बैठो इनके साथ नहीं बैठो करो ना करो और ये सब बातें शुरूआत बात जब से कि इन रूढ़ियों से हमारा मन भरा नहीं कुल मिला के ये बचपन की ही बात रहे पहले पहले लोग ये बचपन की बात है ऐसे ही बुजुर्ग भी सोचते रहे कुछ दिनों बाद वो बदलने लगे दृष्टियां मुद्रा भंगिमा तेवरी सब बदलने लगे लगा मुझको कि हम, हमारे हमारे बुजुर्ग हमसे प्रसन्न नहीं है ये पहला हमारा दुख का कारण ये बना इनको प्रसन्न भी कैसा किया जाए भाई जैसा ये कहें वैसे ही करें तो भी हम कसोटी लगने लगे लगाने लगे क्या है सब दिन सब समय क्या ये प्रसन्न है ऐसा मुझको दिखा दें मुख्य बात यहां से है जब हमको ये लगवे नहीं किया कि हमारा बुजुर्ग हमको जैसा करो जैसा नहीं करो कहते हैं वैसा खुद तो करते ही है नहीं भी करते किन्तु यह तो सब दिन से क्या प्रसन्न है ऐसा पूछा तो ऐसा नहीं हो जबकि उनसे ज्यादा जो आरषय वांगमय के विद्वानों को कहीं पाया नहीं जा सकता पाया जा सकता है तो कोट, उतने ही उच्च कोटि की विद्वानों को पाया जा सकता है ऐसे सब स्थितियां होने के बाद हम हमारे में ये निर्णय कर लिया किसी भी विधि से रूढ़ियों को तो मानना ही नहीं यह एक प्रकार से प्रतिज्ञा सी होने लगी और उसका कारण दूसरा जुड़ गई तो हमारे बुजुर्गों ने हमको समझा नहीं पाते थे कुल मिलाकर इतनी ही रहा जब जितना जितना बार वो विफल होते रहे उतना ही हमारा अहमता बढ़ता गया ये हमारा अहमता बढ़ने की बात और जो रूढ़ियों से ना जुड़ने की बात यह सब चीज एक साथ चलती आएगी इस क्रम से चल हम क्या करता अब बड़ों ने बुजुर्गों ने यह दावा करने लगा ये कुछ समझा नहीं है वेदांत को समझा नहीं है वेद को समझा नहीं है शास्त्र को समझा नहीं है, दर्शन को समझा नहीं है ये अपने आप में अपने आप में स्वयंभोग के रूप में ये हर हर रूढ़ियों को हर बातों को ना करो करो बातों को नकारता है ये कहां तक ठीक है इस मुद्दे पर बुजुर्गो ने जब चिंता व्यक्त करने लगी वह तो हमारे लिए भी दूसरा दंत का कारण बना मैं अब क्या करता दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा तो मैं आरसे ग्रंथों के अनुसार वेदांत को समझा उसी को सर्वोपरि मानते थे पहला भूमि है वेदांत मैंने वैदिक विचार का कर्म कर्म उस चीज को मानते हैं वैदिक विचार के अनुसार जिससे स्वर्ग मिलता है उसको कर्म मानते हैं बाकी सबको और कुछ कहते हैं उपासना उसको कहते हैं जिसमें इन्द्र बनना हो चंद्र बनना हो और कुछ देवी देवता बनना हो उसके लिए जो उपक्रम है उसको वे उपासना कहते हैं तीसरा उस शीर्ष भाग में यही कहते हैं ज्ञान ही सर्वोपरि वस्तु है ज्ञान क्या है पूछा ब्रह्म ज्ञान ग्या? ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म क्या चीज है पूछा तुम समझोगे नहीं समझोगे नहीं तो फिर बाद में, में हम कैसे पार कैसा पाएंगे पार इस प्रकार से पाएंगे जो बुजुर्गों ने करो ना करो कहे इसी विधि से पाएंगे यहां हम लाए क्या करें भाई तो क्या होगा होगा ये तुमको समाधि मिलेगा समाधि में सब प्रश्न का उत्तर मिलता है ये आश्वासन हमको बुजुर्गों से मिला उसके आधार पर मैं भी अपने को मन सुदृढ़ किया कुछ भी हो एक बार समाधि की स्थिति को देखना ही है और कोई बात बनती नहीं है न हमारा कोई दावा का मतलब है ना करो ना, ना करने का कोई मतलब नहीं है करो का भी मतलब नहीं एक बार हमको अपने प्रश्न का उत्तर होना चाहिए वो प्रश्न का उत्तर के वो इस प्रकार से बना वेदांत को हम भले प्रकार से सुनने की बात पहले तो ये बना, ये बना ये बंधन और मोक्ष दो बात शुरू करते हैं मायावश हम बंधन में रहते हैं ऐसा वो कहते हैं मैने मोक्ष जो है ब्रह्म में आत्मा विलय होने की बात करते हैं आत्मा कहां से आया तो वो बोलते हैं जो जीव के हृदय में ब्रह्म स्वयं आत्मा के रूप में निवास करता है ये बताते हैं ये बताने के बाद कई को बैठ गया जबकि जबकि जीव जब जीव जब मुक्त होने के लिए अर्थात आवागमन से मैने स्वर्गनर्क से यदि मुक्त होने के लिए यदि आत्मा ब्रह्म में विलय होना ही है पहले जब जीव हुआ था उस समय में तो उनमें कोई आत्मा नहीं था फिर ब्रह्म उसके अंदर घुसने की क्या जरूरत थी क्या ब्रह्म ज्ञान यदि परिपूर्ण है वो ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म में ही वो चीज नहीं है तो क्या होगा ऐसा हमारा वित्तावाद जैसा हुआ, उसको वित्तवाद नाम दिया क्योंकि हम जो बुजुर्गों के ध्वनि से ध्वनि मिलाते नहीं रहे इसीलिए हमको एक वितंडावादी नाम दिया उससे हमको ये पीड़ित नहीं हुआ आप लोग ऐसे ही समझते हैं ठीक है कि इसका उत्तर क्या है हमें दंडावादी हैं। इसका उत्तर तो आप प्रस्तुत प्रस्तु करोगे उसका उत्तर नहीं मिला उसके बाद यही कहा जो तुम्हारा ये जो प्रश्न है इसका उत्तर भी वो समाधि में ही मिलेगा अब क्या करें समाधि के लिए हम तत्पर होने के लिए शनि शनि तैयार हमारा मन धीरे धीरे बनता रहा यह संभवतः ये सन संभव चौवालीस से शुरुआत हुई और छियालीस तक इत, इस समय में हम पहुंच गए पहुंचने के बाद अवर एक स्थिति बनी देश में स्वराज्य आएगी इसकी संभावना बलवती हुई उस ओर भी हमारा ध्यान थी उस आधार पर सन सैतालीस में स्वराज्य की बात सत्ता का हस्तांतरण हुई जैसा हम लोग आशा करते थे उसमें भी बहुत बड़े बुजुर्ग थे चिंतनशील थे विचारशील थे उनके बातों को भी सुनते रहे और उनमें भी कुछ व्यतिरेक आई पहले की बाद की सफलता के दिन तक की बहुत सारे व्यतिरेक आई उसमें, उसमें भी हम पीड़ित हुए उसके बाद और एक आशा लगी अब हमारा एक संविधान बनेगी उसमें शायद है सही मनुष्य का मूल्यांकन की व्यवस्था रहेगी ऐसा हम सोचता रहा मैं अपने तरफ अपने से ही अपने स्वयं स्पूर्त विधि से सोचता रहा हमारे साथ और भी मित्र थे वो भी ऐसे ही सोचते रहे हम लोगों का ऐसा दो चार दस व्यक्तियों का ऐसा मानती, तो यह संविधान से कहीं न कहीं मार्गदर्शन मिलेगा संविधान की जब रचना हुई संविधान समिति मिली उनसे संबंधित जितने भी लेखा जोखा जो पेपरों में आती रहे उसको मैं ध्यान से सुनता रहा समझने की कोशिश करता रहा सन पचास तक की सारे बात जितने भी पेपरों में आई उसके अनुसार हम हमारा मन में ये आ गई कि इस संविधान की तले कोई सही आदमी का मूल्यांकन नहीं हो सकता उसका आधार ये बना कि सही आदमी का कोई चरित्र ही निरूपित नहीं हुआ जिसको हम राष्ट्रीय चरित्र कह सके इस आधार पर ये निर्णय हमको मिल गए अब क्या किया जाए पहले से संकटताई वेदांत और समाधि समाधि में सब उत्तर मिलना ये जो पहले से हम सुन रखा था उसको भी उसी में जोड़ लिया समाधि में ही इसका भी उत्तर मिलेगा इसमें किसी बड़े बुजुर्ग उनके इनके साथ तर्क करने की जरूरत नहीं मिलता होगा तो सबका जवाब मिलेगा नहीं मिलता है तो एक शरीर यात्रा भूरूसी में अर्पित है ऐसा हम अपने में निर्णय लिए उसके अनुरूप जो एक व्यक्ति तैयार हो गई वो है मेरे धर्मपत्नी मेरा इस विचार से एक ही व्यक्ति तैयार होगा, तीसरा व्यक्ति तैयार नहीं होगा। एक ही व्यक्ति तैयार हुए वो हम अमरकंटक को एक ऐसे स्थली पावन स्थली नर्मदा जी का उद्गम स्थली ये सब सुनते ही रहे उस पावन विचार के आधार पर हो न हो वहीं जाकर के क्यों ना यह प्रयत्न किया जाए अंतिम प्रयत्न ऐसा सोच करके अमरकंटक में आकर हम हमारे ढंग से एक तरीके से उसको उसका नाम है आगम तंत्रोपासना तंत्रो विधि उस विधि से समाधि की एक तरीका बताई गई है वो है कुल मिलाकर के बहुत सारे देवी देवताओं को अपने ही शरीर में स्थली स्थली में, स्थली में देखने की बात है अपने ही कल्पना से देखने की बात है पूजा पाठ करने की बात है ऐसे ही जो अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों में जो कुछ भी हम कल्पना करते हैं यहां ये देवता है वो देवता है इस क्रिया का नाम दिया है न्यास उसके मूल में ये सूत्र दिया है देवो देवभूतवा देवानियोजित तुम स्वयं देव रूप होकर के ही तुम देवताओं का आराधना करोगे इष्ट देव का आराधना करोगे ये बात मुझको बताई गई थी उसके साथ ईमानदारी से उसी प्रकार करने के लिए हम तत्पर हुआ उसमें जैसा बन पड़ता था वैसा करता रहा यही कहना बनता है करते करते एक दिन ऐसा आया कि हम देवी देवताओं से की सानिध्य से मुक्त हो गए मुझको ऐसा लगने लगा मैं हूं ये बोध था हमारे पास कोई विचार नहीं था पूजा करने की विचार नहीं था स्तुति करने की कोई विचार नहीं था आराधना करने की कोई विचार नहीं था ना हमको पाना है कोई चीज ऐसा भी कोई विचार नहीं था हमारे पास कोई चीज है यह भी विचार नहीं था हमको कुछ करना है ये भी कोई विचार नहीं था इतनी ही बात छोटी सी बात ये घटना हुई ये घटना होने के कुछ घंटों बाद मैंने कुछ घंटों तक यही स्थिति रही उसके बाद जैसा ही मुझको लगा कि हमारा शरीर का बोध हुआ समय का बोध हुआ और माने स्थल का बोध हुआ ये तीनों का जब बोध हुआ तब हमको पता लगा कि ये तीनों को हम बोधे नहीं रहा जो हमारे पास जो विचारी नहीं था ऐसा भी ये मुझ में मुझको विश्वास हुआ यह होने के बाद मैं सोचने लगा मुझको समाधि स्थिति आ गई उस समाधि स्थिति को हर दिन दोहराता रहा कई घंटों तक दोहराता रहा यह प्रतीक्षा करते रहा अभी इसका हमारा प्रश्नों का उत्तर मिलेगा अभी मिलेगा अभी मिलेगा किंतु वर्षों प्रतीक्षा करने के बाद वो प्रश्न का उत्तर मिला नहीं यह दूसरा विफलता आई अब क्या करें वेदांत को समझने से समझ में नहीं आया कोई उत्तर मिला नहीं और तो समाधि के बाद उत्तर मिलेगा ये मैंने ये भी उपनिषद भी कहता है और बुजुर्ग हमारे सामने जीता जागता बुजुर्ग लोग भी कहते रहे किन्तु तो वो भी नहीं मिला हमारा परिवार में ही जो सर्वोपरि विद्वान वो कुछ बता नहीं पाते हैं अब कहा जाए अब किसी के ऊपर आरोप लगाने की कोई जगह ही नहीं रहा इस सिकंजे में हम अपने ढंग से रहे चाहे हंसते रहे चाहे कहते रहे जैसे भी वैसे रहते रहे रहते रहते, रहते, रहते एक दिन ऐसा ऐसा मन में आया कि भाई वाक्य में समाधि की बात तो सुना था हमको यह विश्वास भी समाधि हो गया किंतु समाधि यह है इसको कैसा हम दूसरों को बता पाओ इसको हम कैसा सुदृढ़ कैसा मानो ये प्रमाण क्या मानो इसमें बताने की कोई चीज़ें नहीं है बताने की चीज नहीं है तो हम प्रमाण क्या प्रस्तुत करेंगे ये संकट गहराया गहराया तो स्वाभाविक था कि हमको समाधि हुआ कि नहीं इसको आजमाने के लिए मैंने संयम नाम की एक क्रिया किया ये भी इशारा पूर्वजों से ही मिली थी ये पतंजलि योग सूत्र में उल्लेखित है उसमें लिखा है धारणा ध्यान समाधि त्रय एकत्र संयम ये लिखा है उसको कोई भी मेधावी व्यक्ति पढ़ के देख सकता है उस संयम के बारे में कुछ भी लिखा हमको वो कोई बोध नहीं हुआ अपने ढंग से हम एक समाझी का एक चित्र बनाया तरीका बनाया उस तरीके से हम संयम किया संयम करने का फलस्वरूप तो जरा जरा अस्तित्व हमको हमारे सामने दिखा दिखना शुरू किया उसको दिखने का मतलब में मैं यही आपसे अनुरोध करना चाहता हूं हमको समझ में आया माने देखा समझ में नहीं आया माने नहीं देखा इस अर्थ में देखने का शब्द मैं प्रयोग करता हूं तो देखने का मतलब समझना ही है